कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर तीन भाग एक सन्यास में हेतु रूपा है मृत्यु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 सारा शिक्षण बाहर की यात्रा का है अंतर यात्रा का कोई शिक्षण नहीं इस देश में कुछ कोशिश की थी जब ये उपनिषद रचे गए तब वो कोशिश अपनी चरम अवस्था में थी इसके पहले की कोई बच्चा बाहर के संसार से जुड़े हम उसे भेज देते थे गुरूकुल उन लोगों के पास जो भीतर की तरफ दौड़ रहे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 चौंग तसे यहाँ पास में ही एक वृक्ष के नीचे रहता है अगर आपकी जिज्ञासा हो तो हम देखते चले सम्राट ने कहो जरूर देखने जैसा होगा क्या हुआ चौंग तसे का सन्यास होकर वो कैसा हो गया है? वजीर था सम्राट का पुराण सम्राट परिचित भी था भलीबान और वजीर बड़ा सुसंस्कृत था सम्राट आया उतर के खड़ा हुआ चुआंता से पैर फैलाए बैठा था अपनी खंजड़ी बजा रहा पैर फैलाए ही रहा ये बड़ी अशुभन बात थी सम्राट सामने खड़ा हो और आप पैर फैलाए बैठे तो सम्राट ने कहा कि चुआंता से सन्यास ठीक है लेकिन संस्कार तो मत छोड़ो ये पैर क्यों फैले हुए तो चुआंता तसे ने कहा जिस दिन लोभ छूट गया उस दिन भय भी छूट गया